आज 24 अक्टूबर 2013 गुरुवार का दिन है और हरिहर त्रिकाश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम जैसे कि परमार सा या आधार कारिका का अध्ययन कर रहे हैं उसी अध्ययन को जारी रखते हुए पिछली बार हमारे पढ़े हुए कुछ एक दो श्लोकों को रिपीट करके फिर हम आज से नया कार्यक्रम शुरू करते हैं हम अभी तक ये देख रहे थे कि एक योगी जो आत्मबोध की ओर अग्रसर है और आत्मबोध के करीब पहुँच जाता है वो किस तरह से उसके लिए मंदिर की कल्पना है किस तरह से उसके देवता की कल्पना है किस तरह उसकी देवियां हैं कैसे वो पूजा करता है कैसे वो जप करता है कैसे वो होम करता है कैसे वो साधना करता है इन सब चीजों को अभी हमारे यही प्रसंग चल रहा है हमारा इस प्रसंग के पहले हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से वो समस्त संसार की कड़वाहट को अपने हृदय में गले में छिपा के मुंह से कल्याणकारी वचन बोलता है न केवल वचन बोलता है वचन बोलना तो एक्शन भी हो सकती है लेकिन वो सबके कल्याण की भावना करता है सबके कल्याण का रधे से भावना करता है क्यों करता है क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ मैं ही हूं ये मेरा ही अंग है जैसे कभी भी आपके एक हाथ के नाखून से दूसरे हाथ पर चोट लग भी जाए तो भी हम दोनों हाथों के कल्याण की कामना करेंगे कि मेरा दोनों हाथ सुरक्षित है कभी हम ये नहीं चाहेंगे कि इस हाथ को फिर से तो उतनी चोट इस हाथ को भी लगा दें क्यों कि इस हाथ में अगर इस हाथ को चोट लगा भी दे तो ये भी हाथ मेरा है ये हाथ भी मेरा ही है इस हाथ से दुर्भाग्यवश अगर इस हाथ में चोट लग गई तो ये आपस में कोई दुश्मन नहीं हो गए क्यों कि मैं ही तो हूं मेरे ही तो अंग हैं और मेरे एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाने से कोई दोनों अंगों के बीच में कोई वैमनस से पैदा नहीं होगा ना मेरा किसी एक अंग से वैमनस होगा उस तरह से उस भावना से हृदय में उसके किसी के प्रति द्वेष ईर्षा प्रतिस्पर्धा या बदला लेने की भावना ऐसी हृदय में पैदा ही नहीं होती दोनों चीजों में फर्क है एक तो हम ऊपर से दिखाने के लिए करें अंदर क्रोध कुछ दबाएं और ऊपर से कल्याण के वचन बोलने का उपक्रम करें दूसरा एक सच्चे अद्वैत योगी को हृदय में ही कभी अकल्याण की भावना पैदा ही नहीं होती क्योंकि उसके लिए सब कुछ उसका अपना ही विकास है इस परिस्थिति में वो सच्चा अद्वैत योगी है आरंभिक रूप से ये आर... जिसको हम वे बोलते हैं कि उपक्रम करना भी अगर पड़े तो भी बुरा नहीं है क्योंकि कभी कभी हमको उपक्रम करने के बाद ही हमारी सच्ची भावना पैदा होने लगती जैसा हम कहते हैं कि हम सच बोलेंगे तो कभी कभी हृदय में झूठ बोलने की प्रबल तीव्र इच्छा होती है हो, और फिर भी हम सच बोलते हैं क्यों कि हमको उपक्रम करना पड़ता है कि हम अच्छे हैं लेकिन उसके बाद में हमारी ये नेचर बन जाती है और हम सचमुच से फिर सत्य हमारे हृदय से निकलने लगते है। फिर हमारे को झूठ बोलने की इच्छा ही नहीं खत्म हो जाती लेकिन आरंभिक रूप से ये उपक्रम भी बुरा नहीं है जब तक हमारे हृदय में अद्वैत की भावना पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक हमको अगर ऐसा उपक्रम या प्रयास भी करना पड़े या उसकी एक्शन भी करना पड़े तो भी हमको वो समय है क्योंकि जरूरी है उस समय पर शुरू शुरू में तो हम पढ़ रहे थे मद कोप मनमत विषय भय लोभ मोह परिवर्जी उन्हें इन सब चीजों का त्याग कर चुका है वो निस्त्रोत वशटकारों जड़ इव विचरे वादम यानी वो इन सबके बीच में इस संसार में जड़ की तरह विचरता है जड़ की तरह उचरने का ये मतलब नहीं कि वो अपने चेतना का त्याग कर देता है क्योंकि वो त्याग किसका स्वयं का, का त्याग कोई स्वयं कर ही नहीं सकता वो स्वयं चेतना रूप हो जाता है इसलिए वो किसी चीज का त्याग तो कर ही नहीं सकता स्वयं ही चेतना है अब उसके बाद वो जड़ उचरने का क्या मतलब कि जड़ की तरह विचरता है इसलिए कि किसी के देने से वो कुछ लेने में उसको आनंद आए किसी के छीनने से उसको कोई दुख हो कोई उसको ज्यादा अच्छा लगे कोई उसको कम अच्छा लगे कोई उसको बुरा लगे कोई उसको प्रतिस्पर्धी लगे कोई उसको छोटा लगे कोई बड़ा लगे ऐसा कभी होगा ही नहीं इसलिए वो जड़ यू विचरता है जड़ की तरह विचरता है और ना उसको किसी नमस्कार या किसी चमत्कार की ख्वाहिश होती ना इसको ऐसा लगता है कि कोई मेरा सम्मान करे ना उसको ऐसा लगता है कि इसने मेरा अपमान किया तो उसको अपमान और सम्मान से परे होता है तो मद हर्ष प्रभृति वर्ग प्रभवती विभेद सम्मोहात अद्वैत आत्मविबोधस्ते कथम स्प्रेष्ठता नाम अब जो मोह है मद है हर्ष है विषाद है ये उसको छूते भी नहीं क्योंकि ये सब चीजें द्वैत की जनी हुई है द्वेत से पैदा की हुई मद तब होता है जब द्वैत हो हर्ष तब होता है जब द्वैत हो कोप तब होता है जब द्वैत हो हृदय में मलाल तब होता है जब द्वैत हो क्योंकि ये जितने हैं ये सारे के सारे ये द्वेतवादी हैं, क्योंकि जब तक हृदय में द्वेत है तब तक, तक हमको दूसरों से ईर्षा होगी प्रतिस्पर्धा होगी कोई बुरा लगेगा कोई अच्छा लगेगा कोई अपना कोई पराया लगेगा लेकिन जब हृदय में अद्वैत का वास हो जाता है तो फिर हमको इन सब चीजों से वो हो जाते क्योंकि वो उसको छू भी नहीं सकेंगे स्तुतम व्या होतम्यम व्या नास्ती व्यतिरिक्तम से किंचन च स्ोत्रादिनाश तुषेन मुक्त तन निर्नमस उसका न तो कोई स्तुत्य है क्योंकि जो सर्वोच्च चेतना है वो सर्वोच्च स्तुत्य है ओके वही शिव है और उसने अपने आप की आइडेंटिटी पहचान ली कि मैं वास्तव में उसी शिव ही हूं जो एक इस शरीर में निवासित हूं तो उसके लिए फिर कोई और स्तुत्य है ही नहीं जिसकी वो स्तुति करे उसका कोई होतव्य भी नहीं है कि जिसके लिए वो हवी दे हम देवताओं का हवी देते हैं देवताओं को क्यों हवी देते हैं क्योंकि देवता प्रसन्न होकर हमारी मनोकामनाएं पूरी करें अग्नि क्या है देवताओं का मुख है हम अग्नि में वो अर्पण करते हैं जो हम देवताओं को देना चाहते हैं और उससे देवता अपना पेट पालते हैं अन्यथा उनको भोजन उपलब्ध नहीं होगा जो हम हवि में देते हैं वो भोजन उनको मिलता है और वो बदले में हमारा कल्याण करते हैं बदले में वो वर्षा करेंगे बदले में वो आपकी फसलें उगाएंगे बदले में वो आपके पशु पक्षियों पशुओं में दूध देंगे उनको बल देंगे इस तरह हमारे संसार की पालन पोषण करने की जिम्मेदारी देवताओं की होती है। और वो हवन के द्वारा उनको पोषण मिलता है लेकिन जो अद्वैत योगी है जिसने अपने आत्मबोध प्राप्त कर लिया है उस योगी के लिए कोई होतव्य नहीं उसके लिए कोई देवता ही नहीं है जिसको वो हवी दे क्यों? कि समस्त देवताओं का देवता परशिव वही उसकी अंतरात्मा में प्रकट हो जाता है वो जान लेता है जब उसके ऊपर से मल हट जाता है तो वो शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो जाता है मल जो है अज्ञान है और उसकी तुलना मल से क्यों की गई कि एक बहुत सुंदर मणि भी हो तो जब उसके ऊपर मैल चढ़ा होगा तो सड़क पे पड़ी आप झुक के उठाओगे भी नहीं क्योंकि आप उसकी कीमत कैसे समझोगे और इसी तरह से जब माया का आवरण चढ़ा हो तो हमको वो परशु जो इस समस्त संसार का सर्वोत्तम सार है जो परमार्थ है हम उसको भी नहीं पहचान पाते और इसीलिए उसके लिए कोई होतव्य नहीं है किसी के लिए उसको होम करने की जरूरत ही नहीं थी ना वो किसी के नमस्कार का आकांक्षी है ना किसी की तारीफ का ना किसी के नमस्कार और वसटकार जो है जिसका सम्मान इससे उसका कोई वास्ता नहीं रह जाता ष त्रिश तत्व बृहत विग्रह रचना गवाक्ष परिपूर्णम निज मन्मत शरीरम निजम अन्य शरीरम घटा दी वा तथ्य देवग्रहम ये छत्तीस तत्वों से बना हुआ उसका मंदिर है ये शरीर उसका मंदिर है और उसमें आत्मदेवता विराजित है और हम मंदिर की कल्पना करते हैं उसमें गवाक्ष होते हैं जैसे खिड़की दरवाजे उजालदान ऊपर की तरफ एक शिखर ये उसका शिखर है यह उसके गवाक्ष हैं, आंख नाक मुंह कान यह उसके गवाक्ष हैं यह उसका शिखर है हृदय में आत्मदेवता विराजमान है यह उसका मंदिर है क्या है विग्रह रचना विग्रह का मतलब शरीर विग्रह रचना गवाक्ष परिपूर्णम है ना खिड़की दरवाजों से परिपूर्ण उसको पर्याप्त मात्रा में खिड़की दरवाजे लगे हैं निजम अन्य शरीरम खुद के शरीर भी उसके लिए मंदिर है और और लोगों के शरीर भी उसके लिए मंदिर है क्योंकि उसमें सब में उसको वही आत्मा के दर्शन होते हैं घटादिवा देवग्रहम, यहां तक कि उसको निर्जीव चीजें हैं घट या है एक मटका रखा हो या पात्र रखा हो घट क्या है? एक प्रतीक है कोई सी भी चीज हो सकती है किताब हो या दरी है यह भी उसके लिए मंदिर है क्यों मंदिर है वो जानता है कि इसके अंदर भी चेतन तत्व का वास है न केवल वास है चेतन तत्व ही यह है चेतन तत्व ने ही ये चीजें प्रकट करी हैं जिसे हम अद्वैत भावना को मूल तरह समझे जड़ में जाके तो हम फिर से वो बात का पुनर् पुनः उद्धारण करेंगे कि र, जब संसार बना तो संसार बनाने के लिए शिव के पास वो स्वयं था और स्वयं के अलावा उसके पास कोई मटेरियल नहीं था उसके पास जैसे घट बनाने के लिए जब कुमार उपलब्ध होता है तो उसके पास क्या होता है एक चाक होता है कुछ मिट्टी होती है कुछ पानी होता है उसके द्वारा वो बनाता है तो उसके पास एक निमित्त कारण है एक उपादान कारण है उपादान कारण मतलब मटेरियल कॉज मिट्टी निमित्त कारण है जिसने उसको बनाया वो कौन है वो कुमार स्वयं तो कुमार निमित्त कारण है और मिट्टी उपादान कारण है और इन, इस तरह से उसने घड़ बनाया लेकिन उसने मिट्टी नहीं बनाई चाक उसने नहीं बनाया मिट्टी उसने नहीं बनाई लेकिन उसने उन चीजों को उपयोग करते हुए एक मटका बना दिया लेकिन जब शिव ने इस संसार की रचना की तो क्या उसके पास कोई उपादान कारण था कोई मटेरियल कॉस्ट था कुछ भी नहीं था उसके पास उसको वो मटेरियल भी बनाना था उसके बाद में संसार को बनाना था अब उसके पास उस समय अंतरिक्ष भी नहीं था जिसके अंदर उस संसार को बनाए वो समय भी नहीं था जो संसार वाले आज हम उसको रोज समय के आदि हो गए और उस समय ना कोई मटेरियल था तो उसने इन तीनों चीजों की एक साथ रचना की उसने अंतरिक्ष बनाया और अंतरिक्ष के बनाते इसी समय अपने आप बन गया क्योंकि समय और अंतरिक्ष एक ही सिक्के के दो पहलू जिसको हम टाइम स्पेस बोलते हैं पिछली बार अपने पढ़ा दिक्काल कलन विकलम अव्ययम एक लाइन पढ़ी थी दिक्काल कलन विकलम अव्ययम उनके शिव के गुणों को पढ़ा था दिक्काल कलन जो स्पेस टाइम से मेजर नहीं किया जा सके क्योंकि मेजर मेजर करने के लिए आपकी टेप उस खेत से तो बड़ी होना चाहिए ना तब तो मेजर कर सकोगे आप आप अगर आप को करना है कि पानी को मेजर करना है कितना है तो एक घड़ा तो चाहिए कि उससे ज्यादा बड़ा हो तो नाप सको तो शिव से बड़ा क्या लाओगे नापने के लिए ना तो उसको समय से नाप सकते क्योंकि समय पैदा हुआ उसके पहले से वो तो था स्पेस में पे कैसे नापोगे उसको क्योंकि जहां तक अंतरिक्ष है वहां तक वो स्वयं है वो अंतरिक्ष और स्वयं ही तो अंतरिक्ष है उसको उस अंतरिक्ष से कैसे नापोगे इसलिए उसको दीखकाल कलन विकलम बोलते हैं जिसको के समय और अंतरिक्ष से स्पेस टाइम से नाप नहीं सकते तो इस, इसलिए वो जानता है कि जो कुछ बना है मटेरियल मटेरियल कॉज संसार का चाहे वो मिट्टी हो चाहे जल हो चाहे पेड़ पौधे हो जीव हो चाहे जड़ हो सब कुछ सिवाय परशु के और कुछ भी नहीं है इसलिए वो उसके लिए घट भी उसका देवग्रह है उसका मंदिर है तो शरीरम घटा दी वार तस् से मटकी भी रखी हो तो उसके लिए देवग्रह है तत्रच परमात्म महाभैरव शिव देवताम स्वशक्ति युक्ताम अब यहां पर उसकी जो चेतना है वो महाभैरव है अब भैरव क्यों बोलते हैं ये भी अभी आगे आएगा और उसके साथ शक्ति भी है वो अकेला शिव नहीं बैठा है उसकी शक्ति हमेशा उसके साथ है शिव कौन है वो हमारी चेतना और उसकी शक्तियाँ कौन है हमारी इंद्रिया हमारी आंख नाक जबान कान हाथ पैर उपस्थ पायु ये सब हमारी इंद्रिया शिव की शक्तियाँ हैं और ये शक्तियां बनी हैं उसकी सर्वोच्च जो स्वातंत्र शक्ति के द्वारा तो उसकी स्वातंत्र शक्ति के द्वारा बनी हुई जो स्वातंत्र शक्ति वही पार्वती है वही दुर्गा है वही माँ उसके द्वारा बनी हुई समस्त शक्तियां हमारे इस शरीर में इन इंद्रियों के रूप में है और उसमें आत्मा के रूप में परशु स्वयं बैठा है तो तत्र च परमात्मा महाभैरव शिव देवताम सो शक्ति युक्ताम अपनी शक्ति के सहित बैठा है आत्मामर्श विमल द्रव्य अब यह बता कि पूजा कैसे करेगा आत्म पूजा कैसे करेगा ये योगी अपनी पूजा कैसे करेगा तो आत्म आमर्शन विमल द्रव्य आत्म आमर्षण अपने आप की पहचान विमर्श मैं कौन हूं इस चिंतन से वो पूजा करेगा मैं कौन हूं इस चिंतन से वो पूजा करेगा वो चिंतन क्या है शिवोहम, मैं ही शिव हूं उसका और इस चीज को उसकी गहराई से जब वो अनुभव करेगा तो यह उसका सच्चा पूजन है तो आत्मामर्शन विमल द्रव्य है विमल द्रव्य कौन सा है आत्मा आमर्शन का विमल द्रव्य है अपन क्या करते हैं जब पूजा करते हैं तो विमल द्रव्यों से पूजा करते हैं कि शुद्ध अबीर गुलाल कंकु, ताजे ताजे फूल माला नारियल जल ये सब होना चाहिए तो उसका विमल द्रव्य क्या है आत्मा आमर्शन अपने आप को पहचानने का जतन मैं कौन हूं तो आत्म आमर्शन विमल द्रव्य परिपूजयन नास्ते उस तरह वो अपने पूजा को पूर्ण करता है तो यहां पर चेतना देवता है इंद्रियां शक्ति हैं आत्म आमर्शन पूजा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो तन्मात्राएं हैं ये जब शुद्ध स्वरूप में सामने आती हैं क्योंकि हमारे लिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध अशुद्ध स्वरूप में सामने आती है जब तक हम द्वितवादी जीवन जीते हैं हमारे सामने सब अशुद्ध स्वरूप में आती हम उसको आत्मदेवता को अर्पण नहीं कर सकते जब हम कोई शब्द सुनते हैं तो उसका मतलब निकालते हैं वो भिन्नता की दिशा में ले जाता है किसी ने कहा कि काका जी बीमार है अरे बापरे सिर्फ तनाव आ गया अब इनका इलाज कराना पड़ेगा इनका काम कराना था वो आप ले जाएगा काम इनके वहां कोर्ट में तारीख लगी थी अब कैसे ले जाऊंगा अब सत्रह समस्याएं खड़ी होगी काका जी बीमार हो गए और एक आदेश वाले बोलेगा क, क में आकी मात्रा का फिर क क में आकी मात्रा का ज, ज में बड़ी ई की मात्रा है जी तो इसमें क क्या है शक्ति है ई की मात्रा है शिव जितने इसमें व्यंजन है वो शक्ति है और जितने स्वर हैं वो शिव है तो उसमें मात्र उसको शिव और शक्ति के दर्शन होंगे तो इस शिव और शक्ति के दर्शन से उसके हृदय में आनंद मिलेगा तो शुद्ध स्वरूप में शब्द जब सामने आते हैं तो मात्र शिव और शक्ति के रूप में सामने आते हैं अब आप कहोगे कि वो तो पागल हो जाएगा वो कोर्ट कचहरी कौन जाएगा उसके काका बीमार हो गए तो डॉक्टर को कौन बुलाएगा वो डॉक्टर को भी बुलाएगा कोर्ट कचहरी भी जाएगा तारीख बढ़ाने की एप्लीकेशन भी देगा लेकिन इस सब के बावजूद उसके हृदय में वो बीमार पड़ने के नाम से जो विक्षोभ पैदा होता है या इस अतिरिक्त कार्य के करने की जिम्मेदारी मा आ जाने की वजह से उसके हृदय में जो विक्षोभ पैदा होना था वो विक्षोभ पैदा नहीं होता उसके हृदय में शिव शक्ति का आनंद सदा स्थिरता से बना रहता है उस आनंद से वो कभी चुप होता कभी अलग नहीं होता तो उसका जब यह शब्द शुद्ध स्वरूप में उसके सामने आते हैं तो ये फूल बन जाते हैं तो शब्द स्पर्श रूप रस, गंध ये बड़ा अच्छा सुंदर श्लोक है इसकी व्याख्या भी बड़ी सुंदर की हुई है कि शब्द स्पर्श रूप रस, गंध उसके लिए पुष्प अबीर गुलाल कंकु नारियल बन जाते हैं श्रीफल बन जाता है माला बन जाती है पुष्प बन जाते हैं अबीर गुलाल बन जाते हैं क्या बन जाते हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध वो कहते हैं कि वो वो सावधान योगी अब हमको कहते हैं अरे तो आश्रम में जाओगे तो क्या सन्यास ले लो तुम तो ऐसा नहीं हो जाएगी तुम भाग जाओ और वहां पर हिमालय पर कपड़े बदल लो और ऐसा हो जाए वो पत्नी कहे कि तुम मेरे को तो कल पता नहीं भगा दोगे छोगे भी नहीं पता नहीं क्या होगा आप बाल बच्चों को पालोगे कि नहीं पालोगे क्या जिम्मेदारी उठाओगे नहीं उठाओगे है ना आश्रम में चले जाओगे तो तुम पता नहीं क्या बन जाओगे लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता है शिव लोग ये ये शिवशास्त्र कहता है वहां पर आपका हर स्पर्श चाहे वो बच्चों को प्यार से स्पर्श कर रहे हो चाहे वो अपनी पत्नी का स्पर्श कर रहे हो लेकिन हर स्पर्श शुद्ध स्वरूप में उसके लिए वो पूजा बन जाता है इसमें बताया है कि जो चीजें संसार में आपको अपने प्रारब्धवश मिलती हैं खाने पीने की सूखने की देखने की सुनने की छूने की वो समस्त वस्तुएं उसके लिए उस आत्म पूजन के उपकरण बन जाती है शुद्ध स्वरूप में इस शब्द स्पर्श रूप रसगंध पांचों तन मात्रा है उसके लिए आत्म पूजा के उपकरण बन जाती हैं और इन्हीं के द्वारा वह आत्मदेवता की पूजा करता अब कैसे करता है कि इन सब में वह अद्वैत भावना सदा जगाया रखता है इसके आगे भी बड़े अच्छे सुंदर इसकी व्याख्या आएगी तो अद्वैत भावनाएं जब सदा जगाया रहता तो है तो बताया कि जब उसको किसी चीज को देखता है सुनता है सुनता है छूता है चखता है वहां हर जगह उसको उसी उसी का स्मरण बन जाता है किसका उसी चेतना का इसमें बड़ा एक सुंदर लिखा हुआ कि नित्य बंधनहीन प्रयत्नों से लाए गए जगत के पदार्थों के उपहार को अर्पण करने में व्यग्र तेजसी चक्षु संबंधी इंद्री शक्ति इत्यादि से तुम्हारा तर्पण किया जाता है अतः मांस रुधिर चर्बी और हड्डियों के उभार से बने हुए स्मशान शरीर में संसार निशा में घूमने में वीर मुझको अपना भैरव रूप दिखाओ यह तंत्र शास्त्र की एक भाषा है तो बताए कि हमारे शरीर इस मांस, मंत्र और रुधिर और मज्जा इत्यादि से जो हमारा जो शरीर बना हुआ है है ना इसके अंदर हे भैरव तुम मुझे अपना सच्चा स्वरूप दिखाओ यानी इस रूप में वो पूजा करता पूजा करता है फिर प्रार्थना भी करता है है ना इसमें हर चीज देखी योगी की पूजा कैसी है उसका होम कैसा है उसकी प्रार्थना कैसी है उसके फूल कैसे हैं उसका ना। नारियल कैसा है वो बोलता है कि हे देव मुझे अपना सच्चा स्वरूप दिखाओ है ना जो मैं इस जीवन में आपका सच्चे स्वरूप को मैं अपने आपके सच्चे स्वरूप को पूजा वो किसकी पूजा कर रहा है वो स्वयं की कर रहा है समस्त पूजा वो उसकी स्वयं की चेतना की कर रहा है कि हे भैरव मुझे तुम सच्चा स्वरूप दिखाओ यानी वो समस्त संसार की जो वस्तुएं उसके लिए आ रही है उनका वो परित्याग नहीं कर रहा है सबसे जो ध्यान देने लायक बात है वो किसी चीज का परित्याग नहीं कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं आज मैं उपवास आज, आज मैं ये नहीं खाऊंगा आज भी नहीं पहनूंगा आज भी छूंगा नहीं नहीं नहीं ये वो इत्र वित्र में नहीं लगाऊ क्यों इसको लगाने से शायद मेरा मन भटक गया उसका मन कहीं नहीं भटेगा उसमें इत्र में भी उसको वही परशु के दर्शन हम कहीं भी किसी तरह से किसी भी तरह के कपड़े पहनेंगे किसी भी तरह की वस्तुएं उसके जो प्रारब्ध अपने आप चली आती उन सब वस्तुओं में उसको के दर्शन होंगे इसलिए प्रत्येक विषय को ग्रहण करते समय पूर्ण अहंता का स्फोरण उसको बना रहता है और इसलिए उसकी ये विषय को ग्रहण करना भी उसका पूजन हो जाता है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है अंतर परिकल्पन भेद महाबीज नीचे मार्पत कस्यादि दीप्ति संविज्वलने यत्नाद विना भवती होमा यत्नाद विना बिना यत्न के यत्नाद विना भवती होमा अब उसका होम बिना यत्न के चलता है होम कैसे चलता है कि अद्वैत के बीज को जो संसार का बीज माया ने अद्वैत का बीज आपके अंतस में अंत में डाला जिसके द्वारा आपको सब अपने आप पर आया भिन्न अच्छा बुरा पास दूर अंधेरा उजाला ये सब द्वेत दिखाई देना लगता है और वह क्या करता है सब में शिव के दर्शन करता है वो अद्वैत के बीच को हवन कर रहा है अद्वैत के बीच और कहां डाल रहा है वो वो आत्म चेतना की अग्नि में संविद अग्नि में डाल रहा है संविद्ध के अग्नि में आत्म चेतना की अग्नि में वो द्वैत के बीच डालता जा रहा है इसलिए उसका अखंड जो होम य भवती होम अब उसको अलग से कोई यत्न नहीं करना पड़ता कि भैया मैं हवन वेदी बनाऊं कि भविष्य बाजार से खरीद के लाऊं कि पंडित को बुलाऊ किस तरह से मैं अग्नि जलाऊं और उसको किस तरीके से करूं और पूरा दिन उसमें लगाऊं वो उसका यत्ना बिना होम है, हो उसका होम बिना यत्न के होता क्यों कि उसकी जो अंतर चेतना है उसकी जो अपने स्वयं की जो चेतना है वही चेतना एक धतती हुई अग्नि है वही ज्ञानाग्नि है और उसी ज्ञानाग्नि में वे द्वैत के बीजों को डालता है जिसके द्वारा वो सतत हवन करता है बाहर अंतर परिकल्पन भेद महाबीज बाहर भीतर का परिकल्पन ये दूसरे लोग हैं ये मेरा शरीर है ये मेरा मन है ये मेरी बुद्धि है ये मेरा अहंकार है ये मेरी योग्यता है यह मेरा ज्ञान है ये सब बाहर और भीतर दोनों अद्वैत है बाहर भीतर भी अद्वैत है द्वैत है भीतर भी द्वैत है बाहर भी द्वैत है उन सारे द्वेत को उठा के वह अद्वैत की अग्नि में हवन करता है और यही उसका जो द्वेत का बीज महाबीज है उसको हवन कर देता है और ये उसका सतत चलने वाला हवन है ध्यानम ध्यान मनस तमितम पुनरेश ही भगवान विचित्र रूपाणि सृजति तदेव ध्यानम संकल्प अलिखित सत्य स्वरूपम अब उसका ध्यान अविनाशी है अब उसके ध्यान कैसा होता है अभी हमने जैसे होन करी पूजा करी अर्पण करा प्रार्थना करी अब उसका ध्यान कैसा होता है उसका ध्यान अविनाशी होता है ध्यान के बारे में हमारे को जानते हैं कि हम किसी एक बिंदु पर पहले ध्यान करते हैं जब ध्यान करते हैं ना या तो दीपक जला लेंगे सतत तो उसका ध्यान करेंगे या शिव देवता की मूर्ति की या शिवलिंग की या कृष्ण की या किसी भी एक विग्रह की स्मृति करते हुए हम उसका ध्यान करते हैं तो ध्यान हम किसी एक चीज का करते हैं इस योगी के सभी चीजें एक है इस योगी के लिए भिन्नता ही नहीं इसलिए वो उसका ध्यान तो सतत बना हुआ है उसको बिना किसी प्रयास के उसका ध्यान सतत चल रहा है क्योंकि वो जो कुछ भी देखता है जो कुछ भी सोचता है वो जानता है कि सब शिव है इसलिए उसके हृदय में जब द्वित का बीज नहीं है तो उसका ध्यान क्योंकि वह एकाग्रता उसकी भंग ही होगी इसलिए यहां तक कि स्वच्छंद तंत्र में क्या लिखा है कि जहां जहां मन जाता है वहीं वहीं उसे जाने दो क्योंकि शिव से बाहर जाएगा कहां लेकिन कब अब इस बात पर अपन को पिछले बार जैन साहब ने प्रश्न किया था ऐसे में तो विकृति आ जाएगी कि मन कहीं भी जाएगा कैसे जाने दो कब जब भिन्नता का हृदय में पक्का है कि नहीं नहीं, नहीं ये गंदी चीज है ऐसा ध्यान नहीं आना चाहिए यह बहुत अच्छी बात है हाँ ये हमेशा ध्यान में आना चाहिए यह पवित्र चीज है इसका ध्यान करो अपवित्रता का ध्यान मत करो लेकिन यह कब जब पवित्रता और अपवित्रता का भेद हमारे हृदय में बना हुआ है लेकिन जिस समय यह भेद समाप्त हो जाता है उस समय यह मन क्या शिव से बाहर जा सकता है पूरी छूट भी दे दो इस ब्रह्मांड में दौड़ने की उसको तो भी इस ब्रह्मांड के बाहर कहां जाएगा और जहां जाएगा वह शिव को पेल ही पाएगा इसलिए उसका ध्यान एक ही चीज में रहेगा और वह है शिव उसे एकाग्रता भंग हो ही नहीं सकती एकाग्रता कब भंग होती है कि जब उसका ध्यान एक चीज से दूसरी चीज पे जाएगा अरे हम तो शिवजी का ध्यान कर रहे थे और वापरे क्या हुआ हनुमान जी पर चला गया और हम ध्यान हनुमान जी कर रहे भगवान जाने हमारे घर के ऊपर ध्यान चला गया पत्नी का स्मरण आ गया इस तरह लेकिन जब हम इन सब चीजों में जो भावना समाप्त हो जाएगी तब हमारे लिए हमारा ध्यान अक्षय हो जाएगा कितने बहुत सुंदर बात है भूनावलिम समस्ताम भूनावलिम समस्ताम तत्वक्रम कल्पनाम यथाक्ष गणम अंतर अंतरबोधे परिवर्त यो तो जप उदितता अब उसका जप कैसा होता है अब क्या बताया ध्यान अब इसके बाद में उसका जप हाँ। अब हम उसका जो जप करते हैं तो समस्त चीजें जो एक एक करके हमारे सामने आती कभी कोई आपका मित्र आ जाएगा कभी दूधवाला आ जाएगा तो कभी कोई अखबार वाला आ जाएगा कोई अखबार आ जाएगा उसमें कोई खबर आ जाएगी कभी रेडियो पे कुछ सुनोगे तो ये तो भिन्न भिन्न चीजें हैं उसके लिए मन के बन जाते हैं या हर एक घट गट, घटना उसके लिए एक मन का बन जाती है और उस घटना को वो किसको समर्पित कर देता है अपन क्या करते हैं स्वाहा स्वाहा हम मंत्र को जपते हैं तो उसका मंत्र माला क्या है समस्त सामने आने वाली भुवन घटनाएं भुवन जितने होता है अंतर स्पेस अलग अलग अलग अलग जो घटनाएं हैं जो समस्त जितनी भी घटनाएं हैं जो अलग अलग आकार अलग अलग स्पेस जो उसके सामने आ रहे हैं अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की वस्तुएं अलग अलग तरह के कमरे अलग अलग तरह के मकान अलग अलग तरह के वाहन जो कुछ भी उसके सामने आ रहे हैं उन सब चीजों को वो अपने अंतर से जोड़ता चले जाता ये सब कुछ मेरा ही विकास है तो इस तरह से वो उसका जप भी सतत चलता है सर्व सर्वसमया दृष्टिया यद पश्यती यविदम मनुते विश्व स्मशान निरताम विग्रह खटवांग कल्पना कलिताम इसके आगे जो तांत्रिक साधना के बारे में हमने बहुत सुन रखा है कि स्मशान में साधना करते हैं है। वह खटवांग क्या कहता है कि एक डंडा रहता है और उसके ऊपर एक खोपड़ी टांग देते हैं आपने अगर सुना नहीं हो तो तंत्र के बहुत सारे लोगों से किसी से पूछ सकते हो जो तंत्र की साधना करते हैं कि वो वहां पर स्मशान में जाएंगे रात को बारह बजे स्मशान में जाएंगे वहां पर एक खोपड़ी टांग देंगे एक लकड़ी के ऊपर है ना और वहां पर वो वो साधना करेंगे विश्व रसास पूर्णम निचकर्णम वेद्य खंड का कपालम रस रसाइत, रसैतीदत्त व्रतमस दुर्लभम च सुलभम च अब इस योगी के लिए इस प्रकार की तांत्रिक साधना कैसी है अगर इस साधना अभी तक हम पढ़े तो पूजा ध्यान जप होम प्रार्थना अब ये वो तांत्रिक साधना जो खटवांग कल्पना के साथ करते हैं जो खोपड़ी टांग देते हैं डंडे पे और वो इसमशान में जाके करते हैं उसका यहां पर बताया कि ये इस योगी के लिए है सरल भी है और कठिन भी है कठिन इसलिए कि जब तक उसका अद्वैत नहीं गलेगा तब तक वो ऐसी तांत्रिक साधना नहीं कर सकता उसको फिर उस शमशान में जाके करना पड़ेगा लेकिन जब अगर उसका अद्वैत का खंडन करता है उसके हृदय में अद्वैत की भावना जागृत हो जाती है तो उसके लिए उस ऐसे उल्टे सुलटे प्रयास करने की उसको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब उसके लिए यह समस्त विश्व स्मशान है क्योंकि समस्त जो विश्व है उसमें एकमात्र चेतना ही जागृत है जीवित है और बाकी स्मशान में क्या होता है जो कुछ है वो जड़ है लोगों के शरीर जो मृत है वो भी जड़ है वहां की जमीन भी जड़ है और वहां की नीरवता भी जड़ है वहां पर कोई आपको मधुर स्वर सुनने को नहीं मिलेगा कोई मधुर वस्तु खाने को या देखने को नहीं मिलेगी वो जो कुछ है स्मशान में जड़वत है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड संसारी जड़वत है इसके अंदर मात्र एक चेतना मेरे को दिखाई देती है और बाकी पूरा संसार जड़ो उस चेतना को चलो हटा लो क्षण भर के लिए तो ये संसार के अस्तित्व है या नहीं है ये भी कोई कहने वाला रहेगा क्या कोई ये भी नहीं कह सकता कि संसार है संसार है संसार को अफर्म करने वाला चाहिए उसके बिगर संसार का अस्तित्व को तस्दीक कौन करेगा अगर कोई भी नहीं है तो क्या हम यह भी कौन कहेगा कि संसार है चलो मान लो कल्पना करो कि जीव एक नहीं है कोई सा भी नहीं सब जड़ ही जड़ है तो उस जड़ में वो जड़ है ये भी कौन कहेगा तुम कहो तो नहीं उसके बाद जड़ बच जाएगा कैसे क्या तुम कौन देखेगा बोले कोई भी देखेगा देखने वाला तो फिर चेतन है जो भी देखेगा वो चेतन है और सचमुच में चेतन मूल है चेतन के बिगड़ जड़ का कोई अस्तित्व तो है ही नहीं तो उस चेतन से जुदा अगर संसार है कुछ तो वो स्मशान है तो उसके लिए पूरा ब्रह्मांड स्मशान है और वो खटवांग जो खोपड़ी टंगी है जिसके ऊपर एक डंडे के ऊपर वो उसका खुद का शरीर है ये खोपड़ी टंगी है उसके शरीर के ऊपर वो इस शरीर को चूंकि अपना नहीं मानता उसका देह अभिमान समाप्त हो गया कि मेरा इस शरीर से कोई वास्ता नहीं लेना देना नहीं है ना तो उस समय वह खटवांग मुद्रा वो उसका स्वयं का शरीर बन जाता है वह स्वयं का शरीर उसको खटवांग मुद्रा मान लेता है अब इसमें क्या करते हैं वहां पर योगी कि उस वहां पर वो अमृत का संचय करते हैं कायम है में? उस खोपड़ी में जो तांत्रिक साधक लोग रहता है और उसी से उस अमृत को पीते हैं उस खोपड़ी से ना तो बोलता है इसको इस योगी को ऐसा करने की जरूरत यहां का योगी क्या करेगा यहां पर जो भी पांच इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी विषयों का ग्रहण किया जा रहा है आंख के द्वारा नाक के द्वारा मुंह के द्वारा कान के द्वारा स्पर्श के द्वारा इन समस्त में वो अपनी चेतना में खींच लेगा उनको समस्त शब्द को स्पर्श को रूप रस रसगंध को सबको अपने में खींच लेगा यानी अमृत पान करेगा क्योंकि इन सब को वो अपने से अभिन्न मान के अपने में समा लेगा, स्वयं खींच लेगा अपने आप को, इसलिए इस खटवांग मुद्रा में वो उसका अमृत पान कैसा होगा अमृत बना, बनाने का मतलब क्या हो गया सबके अंदर उसने अभिन्नता देख ले कि जो कुछ सुनाई दे रहा है दिखाई दे रहा है वो सब कुछ मेरे को शिव के सिवाना को सुना रहा है शिव के सिवाना को दिखाई दे रहा है जो गंध आ रही है वो भी शिव की आ रही है स्वाद आ रहा है शिव का आ रहा है स्पर्श जहां करें जाऊं शिव का स्पर्श हो रहा है तो इसलिए पांचों इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ज्ञान लाया जा रहा है उसको वो तेजी से खींचता है और अपने में संभाल लेता है यही उसका अमृत पान है खटवांग मुद्रा में और इसमें वो अत्यंत आनंदित होता है जब भी स्मशान साधना करता है तांत्रिक तो उस अमृत पान के समय अत्यंत आनंदित होता है उसके उसके आनंद का कोई अपार हर्ष होता है लेकिन यहां पर वो अमृत पान जब करता है उसका आनंद चरम पर होता है उसको इस आनंद से बड़ा दुनिया में कोई आनंद हो ही नहीं सकता क्योंकि उस समय उसको समस्त अद्वैत का आनंद मिलता है और उस समस्त उसकी जो अंतर आनंद शक्ति है उससे उसका सीधे सीधे उस स्रोत का ढक्कन खुल जाता है उसके लिए आनंद शक्ति अब इसका उपसंहार करते हैं जो अभी तक उसने उसकी पूजा पाठ ध्यान जप तप हवन साधना सभी होगी इसमें तो इति जन्मनाशहीनम परमार्थ महेश्वराख्य में उपलब्ध उपलब्ध उपलब्ध्य उपलब्धता प्रकाशात कृतक्य तिष्ठति यथेष्टम। अब वो इस संसार में जैसे जीता है वो कृतकृत्य क्रत हो जाता है कृतकृत्य क्रत का क्या, क्या मतलब होता है कि उसके समस्त ड्यूटी पूरी हो गई उसका उसका कार्य पूरा हो गया जैसे अगर आप कहीं गए काम लेके क्या रो मुकदमा है मेरा इंदौर हाईकोर्ट में चल रहा है रोज फाइलें लेके ले दौड़ रहे थे और जब उसका फाइनल डिसीजन हो गया कि भैया आप तुमको आना नहीं हो गया तो अपन वहां से क्या बोलेंगे कृतकृत्य क्रत हो गए भैया निपटा काम है ना तो अब हमारे संसार में हमारी एक यात्रा के लिए हमारे को शिव ने यहां पर एक संसार में एक जीव बना के भेजा और अब हम कृतकृत्य हो गए कि ना हमको इस संसार में जो कार्य सौंपा गया था क्या काम था अपने आप को पहचान के हम अपनी जड़ को पहचान लें और यहां पर संसार में आए हैं और हमको एक विवेक बुद्धि दी जिसके द्वारा हमको वो छेद ढूंढना जिसमें से वापस हम अपने घर पहुंच जाए क्योंकि इतने बड़े चक्र में मात्र एक छेद दिया है जिस छेद से वापस आप अपने केंद्र की के ओर आ सकते हैं और वो छेद कहां है सिर्फ मनुष्योनी में और उस मनुष्योनी में मनुष्य की विवेक शक्ति जिस तार से आप अपने आप को वापस शिवत्व तक ले जा सकते हैं अन्यथा अगर ये मौका चूक गए तो फिर उस चक्र में आपको कहीं पर वो छेद नहीं मिलेगा जहां से वो वापस आप अपने घर लौट सको तो एक दरवाजा है जो आपको वापस शिव तक ले जा सकता है इस मनुष्य में तो इति जन्मनाशहीनम परमार्थ महेश्वराख्य उपलब्ध्य उपलब्धता ना इस महेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करके वो कृतकृत्य बैठता है उसको इस प्रकाश को मिलने के बाद उसके लिए और कोई कर्तव्य शेष नहीं हो जाता तो व्यापनिम व्यापिनम अभिहितम इतम सर्वात्मान विद्युत नात्वम निरूपम परामानंदम यो व्यक्ति स तन्मयो भवति। इस तरह से जो व्यापक सर्वात्मा नानात्व को मिटाने वाले परमानंद को जान लेता है वो कैसा हो जाता है तन्मय भवति। तन्मय का तन्मय हो चुके <laughs> तो वो, वो तन्मय हो जाते वो तन्मय हो जाने का क्या मतलब तन्मय का शब्द शाब्दिक मतलब होता है उसी जैसा। उसके जैसा या उसमें घुल जाता है जैसे शकर को आप दूध में डाल दो हिला दो तो शकर तन्मय हो जाती है क्योंकि आप वो और दूध एक हो गए जल को दूध में डाल दो उसमें मिल जाए तो वो उसी में मिल जाता तो वो ज्ञानी का तन मन समस्त इंद्रिया मन बुद्धि अंकार सब कुछ तन्मय हो जाता है वो उसी में मिल जाता है और उसमें मिलके वो मस्त हो जाता है वो इसी को बोलते हैं भैरव स्वरूप जब ऐसा हो जाता है वो भैरव स्वरूप हो जाता है तन्मय भवती अब इसके आगे बताते हैं कि तीर्थ शौपज ग्रह व नष्ट स्मृतिरपी परितेहम ज्ञात समकालत केवल्यम ज्ञाति हत शोक अब वो तीर्थ में अपना शरीर छोड़ता है कि किसी अपवित्र स्थान शपथ का मतलब होता है किसी खराब व्यक्ति के घर पे वो शरीर छोड़ता है शपथ का मतलब होता है नीच खराब तो किसी भी खराब या अप्रसिद्ध जैसे चोर है डाकू है वेश्या है कहीं ऐसी जगह पर वो अपना शरीर त्याग करता है तो हमारे शास्त्रों का लिखता है कि अगर वो ऐसी जगह शरीर त्याग करता है तो उसकी दुर्गति होती है आने वाले समय में उसमें चांडाल के घर में चांडाल ल, लेकिन इसके लिए दुर्गति नहीं होगी इस योगी के लिए वो चाहे वाराणसी में अपना शरीर काशी में छोड़े प्रयाग में छोड़े गंगा में छोड़े चाहे नाले में गिर के मरे चाहे वो किसी नीच के घर जाके मरे उसके लिए उसकी गति में कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि उसकी कृतकृत्य क्रत हो जाने के बाद बाकी के समय आगामी कर्म उसको कभी बांधते नहीं जो कर्म उसको मुक्त कर चुके चीज तो क्या मुक्त तो उसका फिर उदाहरण कैसे बताया अभी आगे आएगा कि तुम अगर एक साल में से चावल के दाने को बाहर निकाल लो उसके बाद वापस उसमें डाल दो और फिर को मैं इसको बोऊ तो भी नहीं उगेगा क्योंकि उसने जैसे ही एक बार उसको आत्मबोध हुआ उसके बाद में उसका पुनर्जन्म न होगा यह तय हो गया उसी क्षण फिर उसके बाद में मरते वक्त तो उसे उसको स्मृति रहे चाहे न रहे यह लिखा तीर्थे शपज ग्रहे वा नष्ट स्मृत चाहे उसको मरते वक्त तो स्मृति नष्ट हो जाए क्या होता है क्या लिखा है शास्त्रों में लेकिन समस्तवादी की बात हो रही समस्त शास्त्रों में क्या लिखा है कि जब वो मरते वक्त जैसी भावना होगी वैसा अगला जन्म होगा लेकिन अगर वो बेहोशी में शरीर त्याग दे कोमा में चला गया लकवा लग गया कोमा में स्मृति नष्ट स्मृति में उसका चला गया तो दुर्गति बात आती दुर्गति होगी उसकी लेकिन इसकी कोई दुर्गति नहीं होगी क्योंकि इसीलिए बताया कि एक बार वो साल में से चावल का दाना निकाल दे तो वापस डाल दो उसको फिर भले ही बोधो फिर नहीं उगेगा वो क्योंकि उसके बाद में उसके कर्म उसके लिए फल देने लायक नहीं रह जाते हैं। तो परित्यज्य देहम वो कहीं पर भी शरीर त्यागे ज्ञात समकाल मुक्तम केवल्यम याति हत शोक वो शोकहीन व्यक्ति सदा ही मुक्त होने के लिए तय है उसको फिर कभी पुनर्जन्म का कि कोई संभावना नहीं है उसमें में होने के बाद में उसमें वापस बाहर आना की संभावना नहीं है क्या हम वही वाला पानी बाहर निकालो जो हमने दूध में डाल लिया था वही एक ग्लास पानी निकालो जो हमने समुद्र में डाल दिया तो कहां से निकालेंगे उसको वो तो तन में हो गया वो उसके बाद में तो गौ को दुहने की तरह अथवा आंखों खोल देने वाले तीर के गिरने की तरह जैसे गाय का दूध निकाल लिया थान में से और उसके बाद में तुम उसको वापस थान में तो नहीं डाल सकते तीर को चलाने के बाद वापस तो नहीं बुला सकते इसी तरह वो व्यक्ति एक बार मुक्त हुआ वो एक अनुभव एक क्षण का जो आत्मबोध का अनुभव और उसे अनुभव के लिए हम सब प्रयास होते उस भर के आत्मबोध का अनुभव आपके पुनर्जन्म का न होने की पक्की गारंटी एक भर का अनुभव उसके बाद आपका शरीर जैसा भी व्यवहार करे चाहे वो फिर स्वपच के घर में मरे चाहे दुर्घटना में मरे चाहे वो जहर खा के मरे चाहे कुछ भी हो जाए उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़े चाहे स्मृति भूल के मरे वो है ना उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक बार मुक्त तो हो चुका है इसमें उसके तार्किक रूप से बड़ा अच्छा समझा उसमें पुण्या तीर्थ सेवा निर्याय शपच सदन निधन गति पुण्य काल, कलंक स्पर्श भावे तू किमते जब तक उसका द्वेत है वह शरीर को अपना मानता है तब तक निश्चित रूप से उसकी गति इस बात पर निर्भर करेगी कि अंतिम रूप से उसकी क्या स्थिति थी अंतिम रूप से आपकी स्थिति जब भावना या वासना अंतिम रूप से वही होती है जिसका चिंतन हम जीवन में अधिकतर करते हैं जैसे एक हम धन का चिंतन अगर अधिकतर करते हैं अधिकतर लोगों के साथ क्या होता है वो धन का चिंतन करते हैं इतना और आ जाता तो बस ये काम नहीं पड़ जाता है इतना और आ जाएगा तो शायद हम ये भी कर लेंगे इतनी कमी है फिर वे बच्चों को यहाँ पढ़ा देते हैं इतनी है फिर ये वाली कार ले लेते हैं, इतना और चाहिए बस इतना उधर हो जाएगा फिर उसके बाद शायद दिक्कत नहीं पड़ेगी तो हर बार उसकी ये इतना इतना वाली बात कभी पूरी हो नहीं पाती क्योंकि इतना इतना के बाद में धीरे धीरे धीरे उसकी आवश्यकताएं और आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं और वो वो इसी तरीके से होती है जैसे घोड़े के आगे, आगे आप एक बांध दो लाल रंग का कपड़ा वो जितना उसकी तरफ जाएगा वो कपड़ा उतना उतना आगे जाएगा जैसे इसमें एक जगह उदाहरण दिया था कि आप अपनी सिर की छाया लांगने की जितनी कोशिश करोगे वो छाया उत्ती उत्ती आगे जाएगी पीछे से सूरज प्रकाशित हो रहा आपकी छाया सिर की वहां दिख रही है और आप एक बार उठाओ कि इसको लांग जाता हूं तो सिर की छाया उत्ती आगे चली जाती ठीक अपने सिर की छाया को जिस तरीके से हम लांग नहीं सकते उसी तरह इस दुष्पुर माया को कभी हम लांग नहीं सकते सिर्फ ज्ञान मार्ग ऐसा है कि ज्ञान के द्वारा हम उस अंधकार को नष्ट कर सकते अन्यथा यही होगा तो जब तक हमारे मन में मरने के पहले अगर ऐसी कोई भावना है कि हमारे ये चीज की कमी है या जिसका हम अधिकतर स्मरण करते आए हैं तो उसके ही अनुकूल हमारे अगले जन्म होना तय शरीर मिलना तय है लेकिन ज्ञानियों को, हो गया। को ही हाँ होगा अब जो अगर ध्यान आ जाएगा कि बस यही हो ना तो हो जाएगा लेकिन एक बार जिसका निश्चित रूप से जीवन मुक्त जो हो चुका है तो उस जीवन मुक्त व्यक्ति के लिए अब वो कोई ऐसा बंधन नहीं है वो जो भी हो जिन भी परिस्थितियों में उसका शरीर त्याग हो चाहे विस्मृति में हो चाहे स्मृति में हो चाहे किस भावना के साथ हो उसके जीवन में उसके बाद में पुनर्जन्म की कोई समस्या नहीं है एक मनुस्मृति में बड़ी अच्छी बात लिखी है जो आज इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि विवस्वान के पुत्र के साथ अगर आपका कोई विवाद नहीं है तो न गंगा जाओ ना गया जाओ विवस्वान का पुत्र मतलब यमराज तो विवस्वान के पुत्र के साथ अगर आपका कोई विवाद नहीं है कोई उसके साथ मुकदमा नहीं चल रहा है आपका तो ना गंगा जाओ न गया जाओ क्यों गया गंगा क्यों जाते हैं यम के डर से लेकिन अगर आपको उससे कोई विवाद नहीं है तो फिर आपको गंगा जाने की भी जरूरत नहीं है ना कहीं गया जाने की भी जरूरत नहीं है कि गंगा जी में नहाने की भी जरूरत नहीं है ना कहीं गया जी में तर्पण अर्पण करने की जरूरत नहीं क्यों? क्योंकि विवस्वान का पुत्र क्या है आपका देह अभिमान आपका देह अभिमान ही आपके लिए यम है क्योंकि यही मृत्यु का कारण है अन्यथा आप अमर हो आप चेतन स्वरूप में आप अमर हो लेकिन शरीर स्वरूप में आप अमर नहीं हो शरीर के रूप में आप मरणाशील हो और चेतन स्वरूप में आप अमर हो तो यही विवस्वान का पुत्र यही हमारा देह भाव है जो देह अहंकार है वही हमारा यम है और वही हमको पुनर्जन्म दिलवाएगा वही हमको सजा देगा वही हम पे कोड़े बरसाएगा वही हमको नया शरीर देगा वही हमको इस जन्म के कर्मों का फल देगा लेकिन अगर आपको उससे कोई विवाद नहीं है या नमको हमारा देह भाव से परे हैं देहामान से हम परे हैं और हम अपने आप को चेतन स्वरूप जानते हैं तो फिर यम जी हमारा क्या कर लेंगे तो फिर हमको न गया जाने की जरूरत है न गंगा नहाने की जरूरत है इस राज का अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं।